महाभारत आदिपर्व द्वादशोध्याय जन्मेजय के सर्प सत्र के विषय में रुरु की जिज्ञासा और पिता द्वारा उसकी पूर्ति रुवाच कथम हिंसित सर्पां स राजा जन्मेजय सर्पा वा हिंसिता किम रुरु ने पूछा द्विजश्रेष्ठ राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई कि आस्तिक मेक्षा शेषतः विप्रवर परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किसिये सर्पों को उस यज्ञ में बचाया था यह सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ ऋषिवाच स्रोषसी आस्तिक ब्राह्मणा कथताम्तर ऋषि ने कहा रुरो तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे ऐसा कहकर सहस्रपाद मुनि अंत्यान हो गए शो तुवाच समंततः उग्र शर्वाजी कहते हैं तदनंतर रुरु वहाँ अदृश्य हुए मुनि की खोज में उस वन के भीतर सब ओर दौड़ता रहा और अंत में थककर पृथ्वी पर गिर पड़ा समोहम परम ग तद सेवचन तथ्य चिंतयावेदयत गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया उसकी चेतना नष्ट सी हो गई महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रुरु घर लौट आया उस समय उसने पिता से वे सब बातें कह सुनाई और पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा रूरु के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया इति श्री महाभारते आदि परवणि पौलोम परवणि सर्प सत्र प्रस्तावनाय